कई बार ऐसा करते हैं यहाँ थोड़ा यह अलग तरह का था सामान्यतया जो किया जाता है ना उस दृष्टि से मैंने बोल दिया था यहां ऐसा है नहीं मैंने क्या बोल दिया कि जैसे मैंने एक प्रश्न किया और दूसरे ने उत्तर दे दिया अब फिर नहीं मैंने प्रश्न किया दूसरे ने मेरे प्रश्नों को दोहराते हुए उत्तर दिया अब मैं जब बोलूंगा तब क्या मेरा प्रश्न मैंने किया फिर उसने जो उत्तर दिया उसको बोला और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न किया सामान्य शैली रहती है उस शैली के प्रभाव में मैंने उस तरह से बोल दिया था इसका अर्थ करते हुए नहीं बोला था लेकिन उस शैली में मैंने बोल दिया था जबकि यहां क्या है कि गार्गी ने अपना प्रश्न दोबारा रखा और उसको यज्ञवल्के ने फिर बोला और यज्ञवल्के ने अपने उत्तर को भी दोहरा दिया और अब गार्गी उत्तर दे गार्गी प्रश्न रख रही है ठीक है ना तो यहाँ जो है ना सोवाच ये यहां सा सा लिखा हुआ है इसलिए उसमें उसमें और इसमें प्रश्न कश्मीन नो खु य भेद नहीं किया गया या तो यहां पर सहोवाच्य आना चाहिए सहोवाच की जगह नहीं तो हमें यहाँ तो अंतर करना ही पड़ रहा है एवं तदम च प्रोतम चीज अब कश्म अभी अब यहां हम अध्यार कर रहे हैं कि गार्गी बोल रही है ठीक है क्योंकि प्रश्न तो गार्गी का ही आना है तो या तो स होवाच्य की जगह यहाँ भी सह होवाच्य होना चाहिए था स होवाच्य हो गया उसी ने अपना प्रश्न रखा उसी ने फिर दोबारा बोलते हुए उत्तर को रखा और फिर अब वो प्रश्न कर रही है यूं व्यवहार में तो शैली ये होनी चाहिए लेकिन यहाँ सहोवाच्य लिखा इसलिए उस ढंग से उत्तर दिया ठीक है अब कैसे सकते हैं उसी उसी सवाल दे से समान दिया तो दोहरा क्या शेष रहा है याजी बल्कि ने गारगी से पूछा आप फिर से अपनी बात को रखो आप कहना क्या, क्या चाह रहे हैं? पहले गार्गी प्रश्न रखी पहले गारगी ठीक है अब इनकी भाषा चूंकि तेलुगू है ना मातृभाषा है इसलिए इनको हिंदी बोलने में है और कुछ थोड़ी सी वो है पहले गार्गी प्रश्न रखी दे दे दे क्योंकि रखा तो पुल्लिंग में आएगा रखी आएगा <laughs> पहले गार्गी प्रश्न रखी अभी नहीं बोलते पहले गार्गी ने प्रश्न रखा प्रश्न को रखा प्रश्न पुल्लिंग है और रखा पुल्लिंग आएगा गारगी रखी गार्गी ने रखा ऐसा हिंदी में गार्गी रखी नहीं बोला जाता है ठीक है चलो बोलो पहला प्रश्न गार्गी ने रखा याज्ञवल्क्य ने समाधान याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्न को दोहराते हुए समाधान दिया आगे गार्गी ने फिर से दोहराया किसने याजीवल जीवल कहने दे दिया हाँ किसने कह दिया तो स होवाच मैं यज्ञवल्के को ले लिया ना आपने ठीक है और यज्ञवल्के का वचन यहां तक हो गया आकाशे एवं तद ओतम च प्रोतम ची हो गया अब जो वचन है कस्मिन खलु आकाश ओतश्च इति, ये गार्गी ने कहा ऐसे ही तो मैं बोल रहा हूं ऐसा ही तो बोल रहा हूं पर इसकी संगति की दृष्टि से आप युद्ध देखेंगे ना कि याज्ञल के ने प्रश्न को दोहराते हुए दोबारा उत्तर दे दिया तो अब प्रश्न गार्गी की तरफ से आना चाहिए तो यहां कुछ संकेत होना चाहिए ना जैसे सा हुआ चाहे स हुआ चाहे तो यहाँ पर भी फिर आना चाहिए ना कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ये तो एकदम उसी प्रवाह में चला जा रहा है आकाश ये ओतम च प्रोतम ची कश्मू आकाश ओत प्रोतश्चय थी तो इसका संबंध क्यूँ शब्द रचना की दृष्टि से देखेंगे तो सहोवाच्य से जुड़ेगा यज्ञवल के से जुड़ेगा लेकिन वो संगत नहीं है इसलिए हम वहां पर तोड़ करके कर लेते हैं कि नहीं यहां से आगे गार्गी बोल रही है क्योंकि आगे फिर सहोवाच ये तद वही उत्तर फिर या, फिर यज्ञवल के दे रहा है सह तो बीच के भाग को सा से करते हैं गार्गी का मान रहे आप जो कह रहे हो वैसे ही है वैसे ही माना जा रहा है सब व्याख्याकार ऐसे ही बोल रहे हैं मैं ये कह रहा था कि जो सहोवाच सहुवाचल के वाला जो दोबारा प्रश्न को दोहराते हुए उत्तर देना है या तो यहां पर सहुवाच होता छठा और छठी और सातवीं का दोनों ही गार्गी की होती हो सकता था ना कि गार्गी कहती कि देखो पहले मैंने ये बोला फिर आपने मेरे प्रश्न को दोहराते हुए ये उत्तर दिया लेकिन अब यह बताओ कि आकाश किसमें होते प्रोते तो या तो उस स की जगह स होना चाहिए अब लिपि भेद भी हो सकता है लंबे समय से चला आ रहा है स की जगह सा सा की जगह स होते हुए कोई देर थोड़ा न लगती है वो तो चल पड़ा वैसे प्रवाह में जो होना चाहिए वो गारगी के द्वारा ही ये सारा बोला जाना चाहिए जैसा मेरे से बोला गया था हिंदी में बोलते हुए जिसको आपने पकड़ लिया था यहाँ तो स हो चाहिए ठीक है आठवें में शब्द बोलो नहीं वो तो आप बोल रहे हो अंत में ठीक है अनंतरम अबाहम तो अनंतरम का मतलब हुआ जिसके अंदर कुछ नहीं है और अबाहम का मतलब हुआ जिसके बाहर कोई नहीं है ठीक है तो इसमें क्या क्या नहीं समझ में आया ऐसा तो कैसा नहीं कोई उस जैसा, कोई था था। जैसा था था। तो, तो कोई है ही नहीं दोनों एक ही में घट जाए ऐसा तो कोई है नहीं तो तो तो उसके अंदर कोई नहीं है ठीक है उसके अंदर कोई नहीं इसकी तो व्याख्या मैंने बताई थी किस दृष्टि से है उससे सूक्ष्म कोई नहीं है यह हमें करना पड़ेगा अगर ये सामान्य अर्थ करेंगे कि उसके अंदर भी कोई नहीं है और उसके बाहर भी कोई नहीं है यानी वो अन्यो से रहित है यह करना बोले मछली ना तो पानी में है ना बाहर है मतलब कहा है फिर न तो उसके बाहर है ना उसके अंदर है मछली पानी में ना तो पानी के अंदर है ना पानी के बाहर है मतलब कहीं नहीं है कुछ भी नहीं है उस तरह मत बोलो मैं तो केवल एक वाक्य बता रहा हूं अगर ऐसा अर्थ लें तो मोटा अर्थ तो तो कहीं हो ही नहीं सकती जितनी वस्तुएं हैं वो ना तो कोई परमात्मा के अंदर है और ना परमात्मा के बाहर है ठीक है ऐसा जब हम अर्थ करेंगे तो इसका मतलब है कहीं भी नहीं है कुछ भी वस्तु नहीं है सिवाय ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है तो ये तो घटेगा नहीं ना सामान्य अर्थ तो ही नहीं घटेगा अनंतरम जिसके अंदर और कोई नहीं है तो सीधा आएगा वो ही कि हम सब तो हैं ना उसके अंदर परमात्मा के अंदर ही तो हैं तो लिखा हुआ है अनंत हाँ तो ठीक है ना परमात्मा से बाहर कोई नहीं है ये तो समझ में आ रहा है ना क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा से भी बाहर हो कि यहां परमात्मा की सीमा आ गई अब इसके आगे परमात्मा नहीं है और अब वो दूसरी चीज है ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो अभायम तो समझ में आ रहा है अभा समझ में आ रहा है अनंतरम समझ में नहीं आ रहा है जिसके अंदर भी कोई नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग ढंग से व्याख्या की है उदाहरण परमात्मा का ही दू या परमात्मा से भिन्ह का दू और जिस चीज को समझाना हो उसको तो उदाहरण के रूप में कभी दे नहीं सकते वो उदाहरण ही नहीं होता है और न्याय के विपरीत जाएगा चलो एक समझाने के लिए दे देता हूं जो मेरे को सूझ रहा है अभी लोहे के अंदर अग्नि है अग्नि में क्या है द्रव्य बताना गुण मत बताना लोहे में अग्नि है लाल गोला है उस अग्नि में क्या है न तो परमात्मा को ना बीच में और न किसी गुण को ना। अब बताओ अग्नि में क्या है अग्नि में लोहा है आपने उदाहरण बदल दिया उसको दूसरी तरफ ले लिया और उसको भी आपने दूसरे ढंग से ही लिया है व्यापकता की दृष्टि से एक गोला है लोहे का लाल चारों ओर भट्टी में नहीं पड़ा हुआ है वो अभी निकाल के अलग किया हुआ है ठीक है अब ये मेरा उदाहरण है मैं बोल रहा हूं लोहे का गोला लाल उसमें अग्नि है ठीक है अग्नि में क्या है अग्नि में गर्मी है है या नहीं अग्नि में क्या है गर्मी अग्नि में क्या है प्रकाश है इसलिए मैंने कहा कि उसके गुणों को मत बोलना आप गुणों को बीच में नहीं लाना बोले अग्नि में क्या है बोले अग्नि में परमात्मा है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान पूरा आ जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं परमात्मा को भी मत लाना बीच में स्थूल रूप से ही देखिए अब आपको उदाहरण देना है तो स्थूल ही लेना होगा उसको उसी सीमा में रखना होगा तो उस अग्नि में क्या है बाहर का है लोहे का गोला जहां तक है वही तक ही है बस बाहर का है जो लोहे के अंदर अग्नि है मैं उसकी बात कर रहा हूं लोहे के बाहर भी अग्नि है ये थोड़ा तो ना है भी तो चलो आपको गर्मी आ रही है वहां भी अग्नि उष्णता है तो गर्मी उष्णता है तो अग्नि तो माननी पड़ेगी धर्मी है धर्म है तो धर्मी तो होगा ये मान के आप बोल रहे हो ठीक है उसको अलग रखो मैं केवल क्या कह रहा हूं लोहे में जो अग्नि है अब लोहे के बाहर जो अग्नि है वो विषय नहीं है हमारा उदाहरण का विषय नहीं है लोहे में जो अग्नि है उस अग्नि में क्या है बोलो अब आप कहने लगो लोहे के बाहर भी अग्नि है ये तो प्रसंग से बाहर की बात है मैं तो केवल जो पूछ रहा हूं उसी की बात बोलू उस अग्नि में क्या है कुछ नहीं है ना कुछ नहीं है ना अब चुप क्यों हो दूसरे बोलो दूसरे सहायता करो इनकी लोहे में अग्नि अग्नि में क्या है हैं? एक जना बोलो हाथ खड़ा करके बोलो कई बोल रहे हैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा अग्नि में कुछ नहीं है और कोई हैं? अग्नि में लोहा है अग्नि में लोहा है? कैसे कैसे ये तो आप अपने वचन को दोहरा रहे हो कैसे बताओ अग्नि लोहे में है यानी लोहे में अग्नि है ये तो ठीक है लेकिन अग्नि में लोहा है ये कहा कैसे कह रहे हो आप उसको भट्टी से निकाला हुआ है ध्यान रखना अभी भट्टी में नहीं है वो तो उन्होंने भी कह दिया था भट्टी से निकाल रखा है अभी वो अब बोलो लोहे में अग्नि है अग्नि लोहे से सूक्ष्म है इसलिए वहां पर है ठीक है आप दूसरी दृष्टि से कहो कि भट्टी जल रही है बहुत अग्नि है और उसमें एक लोहा पड़ा हुआ है गोला छोटा अग्नि बहुत बड़ी है भट्टी अब आप कहोगे कि लोहा अग्नि में है ये दूसरे ढंग से बात है ये दूसरे ढंग से है यहां सूक्ष्मता की दृष्टि से बात चल रही है ईश्वर के अंदर और कोई नहीं है ईश्वर के अंदर और कोई नहीं है यानी सूक्ष्मता की दृष्टि से उसके अंदर और कोई नहीं है इस प्रसंग में यह बात चल रही है तो लोहा स्थूल है अग्नि सूक्ष्म है और उस लोहे में अग्नि है उस अग्नि में क्या है कुछ नहीं है बस ऐसे ही ये जो स्थूल जगत है के अंदर परमात्मा है लेकिन उस परमात्मा के अंदर और कोई नहीं है सूक्ष्मता की दृष्टि से उसके अंदर और कोई नहीं है ठीक है अब यहां पर दूसरा उदाहरण ले लीजिए अब उदाहरण एक आ जाता है तो उसी जैसे जैसे तो बदल बदल के और भी मिलते चले जाते हैं देख लिया है। ये विशाल भवन है कमरा इसमें क्या है वायु है वायु में क्या है प्रकाश है ताप है प्रकाश में क्या है प्रकाश में क्या है कुछ भी कुछ नहीं कह सकते हैं बस ऐसे ही परमात्मा है उसके अंदर और कुछ नहीं है सूक्ष्म पानी में चीनी है गोल दी ठीक है उस चीनी में क्या है चीनी में क्या है मिठास है गुण नहीं लाना है धर्म नहीं लाना है वो मैंने पहले ही कहा वो तो अग्नि है और अग्नि में उष्णता है आप कहने लगेंगे गुण नहीं लाना है द्रव्य की दृष्टि से कथा नहीं है गुण की दृष्टि से नहीं है यू तो कहे कि परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है मतलब परमात्मा में परमात्मा का आनंद भी नहीं है परमात्मा में ज्ञान भी नहीं है परमात्मा के, के अंदर कुछ नहीं है मतलब किसी को कहेंगे नहीं इसके दिमाग में कुछ नहीं है परमात्मा के अंदर कुछ नहीं है थोथा है बिल्कुल जैसे किसी का रस निकाल दिया जाए गाजर का रस निकाल दें या तो गन्ने का रस निकाल दें बोले अब जो बच्चा हुआ है बोले इसमें कुछ नहीं है नींबू का रस निकाल दिया बोले अब इसमें कुछ नहीं है जैसे परमात्मा में कुछ नहीं है उस तरफ नहीं जाना है इसको उसके गुण भी नहीं है धर्म भी नहीं है वो है तो ही वक्ता किस अभिप्राय से कहना चाह रहा है और कहा संगत लगेगा ये तो देखना पड़ेगा नहीं तो इसी को उठा ले उसके बाहर भी कुछ नहीं है अंदर भी कुछ नहीं है परमात्मा के कुछ नहीं मतलब अन्य वस्तु की दृष्टि से कथन है और वस्तु की दृष्टि से भी उसके अंदर कुछ नहीं है इसका मतलब है उससे सूक्ष्म नहीं है अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं है तो उसके बाहर भी, भी कुछ नहीं है तो उसके विपरीत लेने लगे कि अच्छा अंदर नहीं है का मतलब आपने सूक्ष्म में लगाया तो मतलब बाहर नहीं है मतलब उससे स्थूल कोई नहीं है ये अर्थ नहीं घटेगा वहां पर स्थूल है वस्तु उससे यहाँ बाहर का मतलब है उसकी सीमा से बाहर परिधि से बाहर कोई नहीं है वो संगत लग रहा है वही अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर ये तो घटेगा नहीं मनमाना अर्थ नहीं लिया जाए शब्द शब्द को पकड़ के नहीं उसमें देखना पड़ता है कि ये अर्थ घट रहा है नहीं घट रहा है एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं उन अर्थों में से कौन सा वहां संगत है बस वो लिया जाता है वो उचित माना जाएगा जो अर्थ घट नहीं रहा है भले ही उस शब्द का वो अर्थ भी हो अन्य जगह कहीं लगता हो वहां लगाश्यक नहीं है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी मना नहीं करें। सब जगह सब लगे आवश्यक नहीं है यहां कौन सा अर्थ लगेगा कौन सा अर्थ घटना चाहिए बस वो ठीक देख लिया तो समझ में आ जाएगी बात नहीं तो उलझाव ही रहेगा तो परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है इसका तात्पर्य क्या लिया जा सकता है और बताओ एक तो सूक्ष्मता वाला अर्थ हुआ उससे सूक्ष्म कोई चीज नहीं है जो कि उसके अंदर हो इसके अतिरिक्त तो और क्या अर्थ ले सकते परमात्मा सबके अंदर है सूक्ष्मता के कारण इसी तरह से परमात्मा में सूक्ष्मता से कोई और नहीं है इसके अतिरिक्त तो कोई और अर्थ सूझ रहा है क्या और कोई अर्थ दूसरा भी संगत हो सकता हो तो ठीक है या इससे अधिक संगत हो सकता है तो वो स्वीकार कर लेंगे नहीं है उसके अंदर कुछ नहीं है ठीक है समझ में आया अग्नि से समझ में नहीं आया नहीं अच्छा चलो जहा बुद्धि सामने हो जाए वही बहुत <laughs> वो तो उदाहरण तो बुद्धि सामने वाला ही होना चाहिए वैसे तो आपको ठीक है अब आपसे मैं पूछने लोगों तो आप उलझ जाओगे आपको भाई चीनी वाला क्यों समझ में आया अग्नि वाला क्यों नहीं समझ में आया इसलिए चल ठीक है और बोलिए है मोटी आवाज चलो ओ, बोल बोलो बोलो परिमाण से से परिमाण कौन सा हा ठीक है अणु परिमाण नहीं है तो अनणु है है पृथ्वी अनणु है लेकिन अमात्रम नहीं है आप अनणु हो लेकिन अमात्रम नहीं हो लेकिन परमात्मा ऐसा है अनणु भी है और अमात्र भी है वेद ये कोई आवश्यक नहीं कि अनाणु कह दिया तो अमात्रम भी उसमें आ गया ये से नहीं अकेले से नहीं आएगा नहीं कह दिया, इसका मतलब।, इसका मतलब है कि आप परिमाण आप मध्यम परिमाण वाले हो? होता क्यों नहीं है हाँ सापेक्ष होता है मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई अणु नहीं है हम कहें बारीक नहीं है बारीक नहीं है मतलब कैसा है बारीक नहीं है मतलब कैसा है लक्ष्मण नहीं है बारीक सूक्ष्म नहीं है अणु नहीं है ऐसा ये आजकल पाउडर आते हैं टेलकम पाउडर और बिल्कुल बारीक जो चूर्ण आते हैं इतने, तो इतने करते ही एकदम फैल जाते हैं फूक मारो तो उड़ जाते हैं पता ही नहीं लगे सूक्ष्म तो है अणु है अणु नहीं है मतलब बारीक नहीं है तो स्तूल है लेकिन वो लेकिन वो लेकिन वो परिमाण से रही तो ये नहीं अर्था निकल के आता है उससे अनणु में केवल इतना कहा कि अणु नहीं है बस अणु के अतिरिक्त जो परिमाण है उनका निषेध नहीं होता है अनु कहने से अस्तूल स्थूल मतलब वहां अलग अर्थ है वहां परिमाण अर्थ नहीं है स्थूल का वो सूक्ष्मता का विपरीत जो गुण है वो स्थूल है यहां पर वो स्थूल नहीं है दोनों अलग अलग है स्थूल नहीं है इसका मतलब है सूक्ष्म का विपरीत जो गुण स्थूल है वो नहीं है उसमें यानी सूक्ष्म है वो स्थूल और जो अणु है इनको भी परस्पर विरोधी विपरीत नहीं ले सकते जैसे हम आ, आ, अनंतर और बाह्य वाला वाला ले रहे थे ऐसे ही कई जने कहते हैं वो अस्थूल वो स्थूल भी नहीं है अणु वो सूक्ष्म भी नहीं है अब ये कैसे अर्थ घटेगा सूक्ष्म भी नहीं है इसलिए स्थूल नहीं है ये बात ठीक है क्योंकि ये जड़ पृथ्वी आदि जो है ये स्थूल है हमारे शरीर ये स्थूल है ऐसे परमात्मा स्थूल नहीं है ये एक बात हो गई अब ये परिमाण नहीं बताया जा रहा है यहां पर परिमाण नहीं बताया जा रहा है उसकी स्थूलता का निषेध किया गया इसके विपरीत सूक्ष्म है उसमें कोई आपत्ति नहीं सूक्ष्मता का निषेध नहीं किया यहां पर लेकिन अनु कहा अणु एक परिमाण है बोले छोटे परिमाण वाला नहीं है क्योंकि सामान्य रूप से जो स्थूल चीज होती है जो स्थूल नहीं होता है स्थूल तो अणु नहीं होता है स्तूल चीजें अणु से अलग होती हैं जो छोटी होती हैं उसको कहते हैं कि स्तूल नहीं है बहुत सूक्ष्म है यानी सूक्ष्म में शब्द छोटे के लिए भी आता है और जो दूसरे में प्रविष्ट कर जाता है उसके लिए भी आता है सूक्ष्म शब्द अणु परिमाण के लिए भी आता है और जो व्यापक होते हुए भी दूसरे में प्रवेश कर जाता है सूक्ष्म के लिए भी आता है तो अणु शब्द छोटे के लिए भी आता है और सूक्ष्म के लिए भी आता है दोनों जगह घट सकता है वो अब यहां जब अनु कहा जा रहा है तो भाई वो क्या स्थूल नहीं है तो बोले स्थूल स्थूल अनेक अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है वो तो बोले अच्छा स्थूल नहीं है मतलब अनेकों का समूह नहीं है तो एक अणु होगा वो कण बोले अनु अणु भी नहीं है वो अणु परिमाण वाला नहीं है तो अणु परिमाण का निषेध किया गया अन्य परिमाण तो फिर भी उसमें हो सकते हैं अन्य परिमाणों का निषेध नहीं किया गया जब अमात्रम कह दिया गया तो उसकी कोई मात्रा ही नहीं है कोई सीमा ही नहीं है कोई परिमाण ही नहीं है हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए आप उसमें सम्मिलित नहीं हैं अलग अलग ढंग से बात कही जाती है ये सबको सबसे थोड़ा समझ में आती है इनको पुत्रोत्सव की चिंता नहीं है सूक्ष्म करने की बहुत छोटा करने की बात नहीं है इनको कि बहुत छोटा करेंगे तो उससे होगा ये तो अश्व का शेर लगा करके और हमारे को बताने में देते हैं बता रहे हैं ये भी नहीं है वो भी नहीं है लेकिन इनका प्रयोजन है केवल उसको उसके साथ साथ क्योंकि उससे प्रसंग स्थूल है तो मतलब अनेक अणुओं से युक्त है कोई भी जो स्थूल चीज है वो अनेक अणुओं से युक्त है तो स्थूल में अनेक अणु हैं तो बोले स्थूल अनेक अनेक अणु वाला नहीं है तो बोले एक अणु वाला होगा ये तो बोले अनु अणु भी नहीं है ये ठीक है कि और संगति लगा सकते कक्षा का समय तो एक ही घंटा रहेगा ये ध्यान रखना या तो कक्षा होगी नहीं और होगी तो एक घंटा होगी अगर आपको कम करना है तो या तो कुछ और पूछ लो तो मैं आगे का नहीं पढ़ाऊंगा और आगे का चलेगा तो एक घंटे चलेगा हैं? पूछना है तो पूछ लो आत्मनस्त तो काम आ नहीं है मैं पूरा आपको एक सवा डेढ़ घंटे पढ़ाने का मैं करके आया हूं वो कोई बात नहीं है लेकिन ठीक है आप पूछते हो तो पूछ लो मैं आगे कर लू तो। गाड़ी का जो पहला पहला विवाद था।, था।, था पहला प्रश्न था, था। बोलिए आकाश को क्यों नहीं कहा ठीक है कोई नहीं कहा तो नहीं कहा कोई बात नहीं। ये तो सामान्य रूप से है और आकाश को ठीक है अं, अंतरिक्ष आ गया है उसमें अंतरिक्ष आ गया ना ठीक ब्रह्म लो? आगे कुछ नहीं है यहां भी यही बात है नहीं, नहीं ये अलग ढंग से पूछा यहाँ तो ओथ तो प्रोथ किसमें है वो प्रश्न पूछा जा रहा है अलग है ना प्रश्न तो उत्तर वही आ रहा है आकाश या ब्रह्म आ रहा है लेकिन है तो दूसरे ढंग से पूछा हुआ ना प्रश्न अलग तरीके से पूछा जा रहा है अलग प्रश्न है ये और किसी को पूछना कर लीजिए और कुछ चर्चा करनी हो किसी को और मन की निकालनी हो एक तरफा संवाद होता रहता है तो पूछ लो आज कक्षा नहीं करेंगे आप जाना चाहो चले जाओ हम्म वैसे तो शब्द प्रमाण ही इसमें है कैसे देखेंगे मतलब आपका है कि हम कैसे अनुभव कर रहे हैं उसको ये कहना चाह रहे हो ना देखो वास्तव में तो रिक्त स्थान रिक्त स्थान का मतलब क्या है रिक्त स्थान का मतलब क्या है यह है कि भाई आकाश नहीं होगा यानी रिक्त स्थान नहीं होगा तो परमात्मा भी कहां पर रहेगा नहीं कमरा खाली नहीं होगा तो वस्तुएं कहां रहेंगी ऐसे आकाश नहीं होगा रिक्त स्थान नहीं होगा तो परमात्मा कहां रहेगा ये जो कथन है ये केवल हमारे कथन मात्र में है आकाश का मतलब यदि कुछ भी ना होना है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा कोई वास्तव में होता ही नहीं है जहां कुछ भी ना हो बताइए कोई स्थान उसका तो फिर चर्चा करेंगे ना कुछ भी नहीं है वहां बताइए उसका कहा है शब्द प्रमाण का आधार ले रहे हैं तो उत्तर भी है यहां पर कहा है कि आकाश उसमें ओत प्रोत है जब मेरे प्रश्न का उत्तर आप इसके आधार पर दे रहे हो यानी इसको आप प्रमाण मान रहे हो तो आपके प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर ही लिखा हुआ है आकाश में फिर उससे आगे प्रश्न क्यों तो ये जो आकाश तो, तो, तो आपको बोलना है आपने रिक्त स्थान कहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा आते लेकिन आपने बोला इसलिए मैं आप मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो आपने रिक्त स्थान कहा था इसलिए मैं रिक्त स्थान बोल रहा हूं मेरा तो आधार है क्योंकि आपका प्रश्न ही ऐसा था रिक्त स्थान का इसलिए मैं आपने प्रश्न कर रहा हूं मेरे प्रश्न का आपने उत्तर दिया नहीं दूसरे प्रश्न कर रहे हैं रिक्त स्थान है कहां वो इसका मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने आपने रिक्त स्थान कहा वो रिक्त स्थान है कहां पर वहां रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है मैं उस चर्चा को चलाना चाह रहा था आकाश मतलब रिक्त स्थान ये लेकर के चल रहे हैं आपके कथन के अनुसार एक कमरा खाली है तो क्या कहते हैं खाली है मतलब रिक्त है इसमें आकाश है अवकाश है ये कहते हैं ना तो क्या ये कथन सत्य है कोई ऐसा कमरा आपने देखा है जो रिक्त हो देखा है आप लोगों ने खाली कमरा देखा है नहीं देखा ये कैसा प्रश्न करती है ये तो सभी ने देखा होगा अपने घर बनाए हैं जो घर बन गए होंगे सामान वामान नहीं रखा होगा तो खाली कमरा देखा है नहीं किसी ने देखा है नहीं जिन्होंने देखा उनसे बात करूंगा <laughs> जिन्होंने नहीं देखा उनसे तो क्या बात करनी है खाली कमरा देखा है क्या वेदनिष्ठ जी अच्छा कहा ये तो आप उत्तर दे रहे हो <laughs> <laughs> आप तो उत्तर दे रहे हो खाली मतलब खाली रिक्त स्थान या कुछ भी नहीं हो ऐसा कोई कमरा देखा है क्या नहीं देखा है ना क्या क्या है वहां पर हवा है नमी है प्रकाश है अग्नि है शीतता उष्णता कुछ तापमान भी है ना वहां पर इतनी सारी चीजें हैं ना फिर भी हम उसको आकाश या तो रिक्त स्थान या खाली स्थान बोल रहे हैं कौन प्रयोग है ये ठीक है किस अपेक्षा से ये कमरा तो खाली पड़ा है इसमें अनाज नहीं है इसमें बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है इसमें कपड़े नहीं है इसमें पुस्तकें नहीं है रहने की जो वस्तुएं होती हैं उस दृष्टि से कह रहे हैं तो खाली है कमरा बोले यहां क्या करूं मैं अकेला हूं अब कितने कमरों में रहूंगा तो खाली पड़ा है किराए पर दे नहीं सकते खाली पड़ा है कहते हैं तो ये किसकी अपेक्षा से कथन हुआ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से लेकिन वास्तव में वो खाली नहीं है वायु आदि है चलिए जब हम वायु को भी माने कि वायु है यहां पर तो वायुमंडल से ऊपर चले जाते हैं तो बोले क्या है वो हम आकाश किसको बोलते हैं ऊपर आकाश है ऊपर ही बोलते हैं ना नीचे में तो यहाँ आकाश नहीं बोलते वैसे तो सब जगह है वो एक अलग ढंग से लेकिन आकाश क्या है ऊपर है ऊपर कैसे है क्योंकि वहां पर कोई चीजें नहीं खाली है और वायुमंडल वायुमंडल से भी ऊपर चले जाएंगे तब कहेंगे कि खाली है ऐसा ना चल तो वायु भी हटा दी फिर वहां भी कुछ भी नहीं है वहां भी सूक्ष्म कण है दूर दूर है दूरी के कर्ण हैं और भी है, हैं हैं वहां पर भी और प्रकाश भी है वहां पर है प्रकाश तो आ ही रहा है आवागमन हो रहा है प्रकाश का क्योंकि वहां कोई भी चीज बीच में आएगी तो उसपे आएगा तो लगेगा देखो प्रकाश है आ, कुछ भी नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा तब तो अंधेरा लगेगा वो लेकिन कोई भी चीज बीच में आ गई उस पर प्रकाश पड़ेगा तो चमक जाएगा प्रकाश आ रहे हैं तो प्रकाश है वहां पर लेकिन फिर भी हम उसको अंतरिक्ष आकाश कह रहे हैं खाली जगह कह रहे हैं पृथ्वी किसमें घूम रही है बोले आकाश में आकाश का मतलब खाली स्थान कुछ भी नहीं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खाली स्थान है प्रकाश तो आ ही रहा है लेकिन पृथ्वी के चलने में प्रकाश कोई अड़चन नहीं डाल रहा है डाल भी रहा है तो वो नगण्य है कुछ भी नहीं है तो हम उसको अपेक्षा से कह देते हैं कि अवकाश है खाली स्थान है ठीक है ऐसे ही ये जो सारी चीजें जहां पर हैं, वास्तव में तो आकाश यानी वो परमात्मा इसलिए परमात्मा को आकाश भी कहा जाता है आकाश नाम भी कहा जाता है लेकिन यहाँ आकाश परमात्मा से भिन्न किया गया है ब्रह्म से किया गया है, तो ऐसा कोई कोई भी नहीं हो हम सृष्टि भी नहीं है प्रकाश भी नहीं है ऐसी परिकल्पना कर लें कि भाई प्रकाश भी यहां पर नहीं है वहां पर भी परमात्मा है तो उस दृष्टि से तो आकाश कहीं है ही शून्य जो होता है जहां कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रयोग करते हैं परमात्मा को छोड़ करके दृष्टि से अलग रख करके फिर कथन किए जाते हैं यहां कमरे में जो कथन किया जा रहा है कि खाली है आकाश है अवकाश है रिक्त स्थान है वो वायु आदि को ना देखते हुए कथन किए जाते हैं अपेक्षा से कथन होते हैं। वो परिप्रेक्ष्य के आधार पर कथन है और समझने वाले भी समझते हैं उसको नहीं करते महावाष्य के अंदर बहुत सारे उत्तर दिए जाते हैं ऐसे तो किसी चीज को तथ्य को न देखते हुए वो बोला जाता है वो कहें ये कैसे बोल रहा है तो यहां ये नियम काम कर रहा है उन्होंने तो उसको ना देखते हुए बोल रहे हैं समाधान कर रहे हैं प्रश्न करने वाले भी ऐसे प्रश्न करते हैं कि वो उसको देखे भी ना ये प्रश्न कर रहा है उसको देखे तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा उत्तर में भी ऐसा बहुत बार आता है ऐसे आंशिक उत्तर जो दिए जाते हैं तो ये किसी को न देखते हुए ये सापेक्ष रूप से कथन है तो ऐसा आकाश कहां है रिक्त स्थान ऐसा है नहीं तो जब है ही नहीं तो ये प्रश्न करना सब जगह तो परमात्मा है और वो नित्य है तो ये प्रश्न करना कि अगर वो आकाश नहीं होता तो परमात्मा कहा रहता परमात्मा तो रह ही रहा है परमात्मा पहले कह नहीं था और फिर आया हो कि भाई चलो अब यहां खाली जगह है मैं फैल जाता हूँ यहां पर रह लेता हूं ऐसा तो नहीं वो तो सदा से है सदा रहेगा इसलिए ये बात ही नहीं घटती कि अगर अवकाश नहीं होता तो परमात्मा रहता कहां से परमात्मा को रहने के लिए उस तरह आकाश की उनकी जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि इन स्थूल वस्तुओं को रखने के लिए जरूरत पड़ती है वो तो है बस वही है वही एक तरह से दिशाएं हैं वही सारा स्थान है सब कुछ वही तो है और क्या बोलिए अपने को हटाया ठीक है उत्तर भी मैं कल्पना में ही दूंगा थी। बोलो to, क्या तो पर क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि परमात्मा स्कृति से भी बाहर सृष्टि बाहर की है तो परमात्मा तो किसी में है वहां है चीज़ सापेक्ष कथन है हम स्थान का हमारी अपेक्षा से हमारे पूर्व दिशा में हमारे उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में हमारे ऊपर यहाँ वहां जो है कुछ भी नहीं वो ही है एक चीज ऐसा कोई अवकाश वाली बात नहीं वो व्यवहार में कहीं घटेगा ही नहीं और कल्पना में आप कहते तो मान लीजिए ठीक है उस कल्पना में ही तो ये सारी चर्चा है कि भाई वहां आप जो कह रहे हो कि परमात्मा वहां से हट गया कहीं से मान लो परमात्मा हट जाए तो वहां आप क्या बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा रिक्त स्थान रिक्त स्थान क्या होता है जहां कुछ भी नहीं हो तो ठीक है कुछ भी नहीं है तो ठीक है कुछ नहीं है अभाव है शून्य है मान लीजिए उसका आगे बोलिए इससे आपके इस प्रश्न पे क्या प्रकाश तला? प्रकाश जो तो दो दो। तो से से है कि आकाश आकाश मतलब परमात्मा से स्थूल थे बिल्कुल परमात्मा से आकाश स्थूल है ठीक है शून्य नहीं होना चाहिए ना हाँ तो ठीक है हाँ तो आकाश महाभूत वाला आकाश है तो वो नहीं नहीं कर, वो उस, उसको सबको कथन में नहीं लिया जाएगा वो तो केवल आकाश है इन सब लोक लोकांतरों की अपेक्षा से वो आकाश है ठीक है है ये सब उस आकाश में है। और उससे भी सोचे वो है बस बीच की चार सारी चीजें कहें ये कोई आवश्यक नहीं है ठीक है जिसको हम आकाश कहते हैं और आकाश का शब्द का युग लेंगे, लेंगे तो वो काश्री दीप तो उसे हम लेंगे आसमनता चारों ओर से जिसमें चीजें प्रकाशित होती हैं उसको आकाश बोलते हैं तो जहां ये जो सारा का सारा प्रकाशित होने वाली चीजें क्या है चंद्र तारे सूर्य आदि ये चीजें जो है प्रकाशित होने वाली हैं दीप्तिमान है आकाश तो चारों ओर से असमंता काश्री दीप्ती दीप्त तो होती हैं चीजें जिसमें जहां पर ये प्रदीप तो रही हैं वो तो कितना बड़ा क्षेत्र लेंगे हम जहां तक ये लोकलोकांतर है बस उसके आगे नहीं जहां जहां तक ये दीप तो रही हैं उस स्थान विशेष को हमने आकाश कह दिया और वो इन लोकलोकांतरों से तो बड़ा है ये लोकलोकांतर उसके अंदर है क्योंकि लोकलोकांतर उसमें घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं तो वो उससे बड़ा होगा ठीक है गाड़ियां किसी जगह पे चल रही हैं मौत के कुएं में कोई मोटरसाइकिल घुमा रहा है तो मौत का कुआ उससे बड़ा होगा ठीक है किसी में कोई बहुत लोग गतिविधि कर रहे हैं एक खेल के मैदान में बहुत सारे लोग हैं देखने वाले स्टेडियम में तो स्टेडियम उससे बड़ा होगा उस जगह जो है घेरा जो है ऐसे ही ये जो लोकलोकांतर जहां घूम रहे हैं सारी गतियां कर रहे हैं इतनी तेजी से जा रहे हैं आ रहे हैं जहां भी इतनी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं आधुनिक विज्ञान जो फैलना कह रहा है या एक ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं फैलते जा रहे हैं जो भी कुछ है वो जहां हो रहा है वो इससे बड़ा होगा तो ये जो सारी चीजें उसी में घुली मिली है ओतपरोत है इस दृष्टि से उसको बड़ा कह दिया तो क्या ये भी किसी के अंदर है ये भी किसी में ओतप्रोत तो है ये भी किसी में निमग्न है ये भी किसी में डूबा हुआ है ये जो आकाश है जिसमें ये सारी चीजें हैं, बोले है हाँ, वो ब्रह्म है परमात्मा तो अब जो आकाश लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा जिसमें लोक लोकांतर दीप्त हैं, बस सृष्टि वाला जो भाग है वो जहां तक प्रकाश पहुंच रहा है जहां तक इनकी गतिविधियां हैं जहां तक परमाणु है वो जो सारा क्षेत्र है वो आकाश में लिया जाएगा इसके आगे का आकाश नहीं कहा जाएगा इस प्रसंग के अंदर तो उससे भी बढ़कर के कोई चीज है वो तो ठीक है पादो से विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतम देवी अथवा यत्र विश्वम भवत्येक निडम एक घोसले के समान है छोटा सा है उसमें उसकी अपेक्षा से तो ये उसी में ओतप्रोत है इस दृष्टि से ये आकाश भी परमात्मा में ओतप्रोत है बस यही तक है दूसरे है है। है। में माध्यान दिन शाखा में ये कानव शाखा का है ये जो हम पढ़ रहे हैं ये शब्द रचना ये कानव शाखा का है और इसी के माध्यम दिन जो शाखा है उसमें आत्म ने लिखा हुआ है बोलिए आता है तो तो तो के को आत्मा, आत्मा का इसमें हमारे को देखना होगा यह कह रहे हैं कि भाई आत्मा को विज्ञान शब्द से खोला गया है या विज्ञान को आत्मा शब्द से खोला गया यह हमारे को देखना है और यदि यहां पर आत्मा शब्द को विज्ञान से खोला गया है ठीक है आत्मा शब्द को विज्ञान से खोला गया है तो विज्ञान का मतलब बुद्धि बुद्धि भी भी होता है तो इसका मतलब आत्मा का भी अर्थ ले लेंगे लेकिन आत्मा का बुद्धि अर्थ तो प्रयोग नहीं होता है आत्मा शब्द से ये जो आत्मा है और जिस क्रम से ये सारा का सारा करते चले आ रहे हैं और इसके आगे और आगे खैर रेतसी भी लिखा है इन्होंने बुद्धि लगा लीजिए इन्होंने इन्होंने नीचे लिखा है ना यह विजय चेतना भी लिखा है और कोष्टक में इन्होंने बुद्धि भी लिखा है सत्यव्रत ने ठीक है बुद्धि लगा लीजिए उससे इतना आपकी केवल सुरक्षा होगी कि भाई आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न है वो इससे सिद्ध नहीं होगा इतना ही ना वो दूसरी जगह से हो जाएगा नहीं कह सकते क्योंकि आत्म शब्द जब आत्म, आत्म शब्द आता है वो आत्मा के मतलब जीवात्मा के प्रसंग में अधिक प्रसिद्ध है उसी तरह से विज्ञान के तो चलो दोनों अर्थ आ सकते हैं बुद्धि भी आ सकता है और ज्ञानवान आत्मा भी दोनों अर्थ आ सकते हैं लेकिन आत्मा का जो अर्थ है अकेला आत्मा जो होगा वो तो चेतन तो आत्मा के गन अर्थ में उस तरह से आत्मा परक ही होता है उसमें बुद्धि वाला आत्मशब्द से बुद्धि वाला प्रचलन में नहीं है ले सकते हैं इन्होंने भी दोनों अर्थ किए हैं जो हमारे कोश हैं है तो अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ये जो हैं तो विज्ञानमय है आनंदमय वहां पर आनंद होता है परमात्मा वाला हो गया विज्ञान में नहीं ज्ञान वाला होता है तो बुद्धि भी लेते हैं आत्मा भी लेते हैं दोनों तरह से ले सकते हैं ठीक है दे सकते हैं बुद्धि भी लेना चाहे ले कोई ले तो बात नहीं दूसरा तो तो आत्मा का आत्मा हम्म। तो तो आत्मा आत्मा आत्मा तो परमात्मा आत्माए वो तो मैं एक संगति लगा रहा था क्योंकि उन्होंने सृष्टि का अर्थ किया वहां पर ये स एष स शब्द है ऐश ते सते वहा ऐशा की जगह स शब्द है जो उन्होंने दिया है वो ब्राह्मण का शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया लेकिन ठीक है वो मिलता जुलता है या थोड़ा हो सकता है ये जो शतपथ ब्राह्मण का वो दिया है वो माध्यान दिन शाखा है जो भी प्रचलित है ना एक शाखा है तो हो सकता है वहां एशा और स भी ये शाखाभेद से होगा ठीक है क्योंकि बृहदारण्य भी तो उसी का ही है ना शतपथ का ही है ना बृहदारण्य उपनिषद शतपथ की तो है ये तो कानो शाखा है लेकिन है तो शतपथ ना ये यजुर्वेद का ही तो है हाँ ये शतपथ का अंतिम भाग है ये जो उपनिषद है उपनिषद शतपथ का अंतिम भाग है तो यजुर्वेद की माध्यम दिन और काणव शाखा ये काणव शाखा का है ये ठीक है तो जो वो वहां उदाहरण दिया गया है जो आप शतपथ ब्राह्मण का बोल रहे थे तो ये भी शतपथ ब्राह्मण का ही है लेकिन ये शतपथ की कानव शाखा का है और वो जो प्रचलित हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं जो अभी आजकल प्रचलित है वो माध्यान शाखा का है हाँ वाज सन है ना वाज सन ब्राह्मणोपनिषद इसको नाम देते हैं कानव शाखा को जो प्रचलित नहीं वाज सन ब्राह्मणोपनिषद उसका कानवशाखा का नाम है है तो वो भी शतपथ ही ना यजुर्वेद का ही ब्राह्मण है वो है तो शतपथ ही या तो नाम में हो सकता है वाज सन ब्राह्मणोपनिषद मैंने भी लिख रखा है वो आप यु मानो कि उसके दो भाग हुए एक कानो शाखा में प्रचलित शतपथ रहा या तो उसको बाद ब्राह्मणोपनिषद नाम दिया गया लेकिन वो एक जैसे ही हैं, और इधर ये जो जो शतपथ के नाम से प्रचलित है ये माध्यान दिन शाखा का है ठीक है तो ये जो एक शब्द का भेद एक तो हम विज्ञान और आत्म ये भेद देख ही रहे ऐसे और भी जगह पे ये अंतर हो सकते हैं तो जो ये लिखा एसत आत्मा तो सते आत्मा एश में वो थोड़ा निकटता का अर्थ होता है एशह सह वो थोड़ा दूर का अर्थ हो जाता है है सर्वनाम ही दोनों यह है या वह है, ऐसा अंतर है बाकी रचना वो की है तो वहां के वचन को मैं बोल रहा हूं सते आत्मा अंतरयामी वह तेरी आत्मा तो ते आत्मा अब आत्मा में कोई विभक्ति तो है नहीं अभी सीधे सीधे कुछ नहीं दिखी गई है तो प्रथम दृष्टिया हम इसको प्रथमा विभक्ति एक मान रहे हैं यह तेरी आत्मा अंतर्यामी अमृत है Yani, जो ये तेरी आत्मा है अब हम प्रथमा विभक्ति का अर्थ लेते हैं जो प्रचलित लोग अर्थ लेते हैं यह है तेरी आत्मा जो तू है तेरी आत्मा मतलब ये जो तू है चेतन है यही वो अंतरयामी है इन वो ही ब्रह्म है वही अमृत है तू ये एक अर्थ हुआ आत्मा में प्रथमा विभक्ति लगाई स्वामी दयानंद जी ने जो अर्थ किया है यह तेरी आत्मा का अंतर्यामी है ठीक है वह है वह तेरी आत्मा का अंतरयामी अमृत है यानी जिसकी चर्चा चल रही है वो तो परमात्मा की ही है अगर ये कथन किया जाता है ये तेरी आत्मा अंतरयामी अमृत है तब तो अद्वैत आ जाता है आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं ये अर्थ निकल के आएगा और स्वामी जी को अद्वैत बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था अन्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता इसलिए इस वाक्य का अर्थ उन्होंने क्या किया इस प्रयोजन किया गया है इसी तरह से नहीं तो गलत अर्थ चला जाता यह है तेरी आत्मा का तो आत्मा न ष्ठी वाला अर्थ ले लिया आत्मा का तो आत्मा का अर्थ का कैसे आ गया और तो ते के कारण से आ गया ते ते में ष्ठी विभक्ति है तेरी आत्मा का ऐसा वेद में बहुत जगह देखा जाता है जहां हम, हम सुपाम सुख कह लीजिए आप व्याकरण की दृष्टि से छमय विभक्ति का लुक हो गया विभक्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है केवल मूल प्रातिपदिक दिया हुआ है विभक्ति वचन कौन सा जुड़ेगा वो प्रसंग के अनुसार जोड़ लेंगे वेद की शैली है वेद में बहुत है ऐसा बहुत जगह मिलता है हाँ यो अस्याध्यक्ष नहीं परमे व्योमन परमे व्योमन तो परमे व्योमनी आ जाता है व्योमन है तो परमे के कारण से हम व्योमनी ले, ले लेते हैं विमन समय भी ये चर्चा काफी आएगी बीच बीच में तो अर्थ कैसे करते हैं अभी व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो व्याकरण भी यहाँ पर काम करता है लेकिन जो आत्मा का तो व्याकरण से आ रहा है, है यहाँ तो दूसरा कहेगा नहीं यहाँ पर षठी विभक्ति का लुक हुआ हुआ है तो निर्णायक तो नहीं होगा ना कोई व्याकरण अपने आप में निर्णय नहीं कर पाएगा व्याकरण की दृष्टि से तो दोनों हो सकते हैं और षठी क्यों आप कोई भी विभक्ति लेम सुलूक है तो तो जब स्वामी जी ये आत्मा का अर्थ कर रहे हैं तो ते के आधार पर आत्मा क्योंकि वेद में जब ते आ गया तो अब आत्मा में कुछ विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही अर्थ ग्रहित हो जाता है तो वह है स ते आत्मा तेरी आत्मा का अंतरयामी अमृत है ये स्वामी जी ने अर्थ किया ठीक है उसको मैंने जो षी ला रहा था वो मैं ते के सन, ते की सन्निधि से वहाँ पर ला करके उन्होंने अर्थ किया ऐसी संभावना है क्यूँकी शैली से अर्थ होता है अब हाँ। बोलो इसमें क्या प्रश्न इस तो तो है जी कहना है कि पर आत्मा तभी तो तुम तो तो शब्द से तो शरीर शरीर को भी भी आत्मा को को है तू जो ये पिंड है उसकी नहीं। आत्मा उस आत्मा, की? नहीं, आत्मा की अर्थ कहा से ले लिया आप भी सष्टी ही लगा रहे हो आप आप ते का अर्थ आत्मा ना करके शरीर कर रहे हैं जो ते है वो तुम्हारी आत्मा मतलब जैसे तुम हो फिर से बोलना ये आ, दरिया दरिया दरिया दरिया। तो कर सकते हैं तो तो दरिया कर दरिया सकते हैं वो तर... जो कल बात आ रही थी कि भाई ये आत्मा एक वचन है और स एशा या सभी भी ले लें उसके साथ समान मान लेंगे इसका तो एश आत्मा ते ये जो आत्मा है जिसको तू पूछ रहा है वो तेरे भी अंतरियामी है और ते का मतलब उस आत्मा को ले लिया ते का मतलब आत्मा ही ले लिया तो अब अलग से आत्मा शब्द उसके लिए लाने की जरूरत नहीं है उस आत्मा को परमात्मा वाले स या एशक ले सकते हैं कर सकते हैं वो भी स वह आत्मा जिसके बारे में जो कह रहे हैं ते तेरी अंतर्यामी अमृता तेरे अंदर है कर सकते हैं लेकिन चूंकि ऐशत्य आत्मा यु जो एकदम जुड़े हुए हैं ना साथ में इसलिए ठीक है आपत्ति नहीं वैसे उस तरह भी कोई करना चाहे तो कि संगत अर्थ तो निकल ही रहा है अर्थ तो गलत नहीं जा रहा है तो व्याकरण भाषा की दृष्टि से थोड़ा तो उलट पुलट हम दो, दोनों जगह कर ही रहे हैं क्योंकि अविधा में सीधे सीधे तो अर्थ नहीं निकलेगा तो विभक्ति का तो हम अध्यार कर ही रहे हैं तो वहां पर उस ढंग से कर लिया कर सकते हैं हाँ क्या हाँ जीवात्मा फिर से बोलो वह तेरी अच्छा वह तेरी आत्मा वह तेरी जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा अमृत है अभी है आपके पास में नहीं है वह तेरी जीवात्मा का तो आपका कहना है कि ते को उन्होंने जीवात्मा से खोला ठीक है और आत्मा शब्द को तो वो उधर जाएगा ना अंतरयामी आत्मा आप उसको आपने इधर तो लिया ना उसको उठा करके अंतर्यामी आत्मा अंतर्यामी को आप विशेषण बना रहे हो आत्मा को विशेष्य बना रहे हो प्रश्न तो अंतर्यामी था अंतर्यामी तो का तो अनुवाद है यहाँ पर विधि नहीं की जा रही है उसने पूछा वो अंतर्यामी कौन है प्रश्न तो यही चल रहा था ना अंतर्यामी कौन है वो प्रश्न अंतरयामी के लिए था वो अधिग्रहित हो चुका है वो अनुवाद है तो कौन सा वो अंतर्यामी कौन सा है वो कौन सा है तो अब उस आत्मा को आत्मा को आप आत्मा को विधि के रूप में ले लेंगे ना सीधे उत्तर के रूप में वो अधिक संगत है आप चाहे तो कर लो वैसे पर आ, ते आत्मा तेरी आत्मा का मेरे को तो वाक्य ये ध्यान आ रहा है वह तेरी आत्मा का अंतर्यामी तेरी आत्मा का नहीं है वहां पर तो अंतर्यामी आत्मा, आत्मा तो वो अंतर्यामी भी वो आत्मा ही है आत्मा शब्द यहाँ पर जीवात्मा से खोल दिया महर्षि ने ये तेरी जीवात्मा का भ्रांति नहीं हो इसलिए जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा वो भी एक आत्मा शब्द से है वो अमृत है।, है? है नहीं नहीं नहीं अमृत को आत्मा से नहीं खोलेंगे अमृत का तो अलग शब्द उत्तर दे अलग से लेंगे अंतरयामी कौन है आत्मा है हाँ वो, वो वो समझ गया मैं उस बात को कि ते शब्द से जीवात्मा खोला और फिर अंतरियामी आत्मा कर लो इसमें आप आत्मा शब्द को उठा करके उधर लेके जा रहे हो अंतरयामी आत्मा शब्द बोलते हुए आप अंतरियामी को विशेषण बना रहे हैं और आत्मा को विशेष्य बना रहे हैं जबकि प्रश्न जो उठा हुआ है वो अंतरयामी शब्द से उठा हुआ है तो वो तो विशेष्य के रूप में आना चाहिए अंतर्यामी शब्द विशेष्य के रूप में आना चाहिए उसका अनुवाद किया है उसका आप विशेषण लगा करके उसको खोलें वो ठीक है ज्यादा संगति की दृष्टि से कि मान लो दो तरह से अर्थ आ रहे हैं एक आप बोल रहे हो ऐसे एक जो और मैं बोल रहा था तो उनमें से कौन सा ज्यादा ठीक हो सकता है तो कैसे निर्णय करेंगे तात्पर्य की दृष्टि से तो दोनों जगह तीनों जगह ठीक आ रहा है अद्वैत नहीं ले रहे हैं हम लेकिन यही अर्थ हो या यही अर्थ हो अब यहां विवेचना करनी होगी ना विवेचना करनी होगी हमारे को तो अंतर अगर आप ते आत्मा में ते का मतलब तो जीवात्मा और ये जो आत्मा शब्द कहा गया ये अंतर्यामी आत्मा ऐसा अगर कहना चाहेंगे अंतर्यामी को विशेषण बनाएंगे आत्मा को विशेष्य बनाएंगे उस दृष्टि से मैं कथन कर रहा हूं कि चूंकि अंतर्यामी का प्रश्न किया हुआ है वो अधिकृहित है तो वो विशेष्य के रूप में आएगा विशेष्य के रूप में आएगा आत्मा शब्द तो उसके लिए पहले नहीं कहा गया था अब जो आत्मा शब्द उसके लिए कहा जा रहा है तो वो विशेषण के रूप में ही आएगा अंतर्यामी आत्मा ना कहे कि वो आत्मा अंतर्यामी। वो जो तूने प्रश्न अंतर्यामी का किया था वो ये आत्... वो आत्मा ये अधिक ज्यादा संगत है आत्मा को विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाए वो विधि कहलाएगी और अंतर्यामी शब्द अनुवाद है यहां पर अमृत को आत्मा शब्द से एश्यते आत्मा अंतरयामी अमृत हाँ अमृता को उत्तर कह सकते हैं अमृता हर जगह बोलते जा रहे हैं ठीक है ये जो अंतर्यामी है वो अमृत है उसका एक विशेषण बताया ये अंतर्यामी कैसा है अमृत है कर सकते हैं ठीक है हो गया समय और ना ओ साधार अभिवादन ओ इसको रिकॉर्डिंग की है सो?